शिवानंद स्मृति संग्रह शिवानंद स्मृति कथा स्वामी बलदेवानंद परम दयालु भगवान किसे किस भाव से प्रचालित करते हैं यह समझना हमारी छोटी बुद्धि के परे है प्रत्येक युग की आवश्यकता के अनुसार उस युग में उनका आविर्भाव होता है तथा लीला को सर्वांग सुंदर करने के लिए उनके साथ उच्च कोटि के सांगोपांग भी आते हैं वे भी जीव कल्याण कल्याणव्रति महापुरुष हैं किंतु प्रत्येक की भूमिका अलग अलग है मानो एक ही नाटक के अभिनेताओं का मिलन है महापुरुष महाराज अर्थात स्वामी शिवानंद जी थे अवतार वरिष्ठ श्री रामकृष्ण परमहंस देव के अन्यतम अंतरंग पार्षद श्री श्री माँ और श्री श्री ठाकुर के कुछ अंतरंग पार्षदों का सत्संग करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था विशेष रूप से पूजनीय राजा महाराज महापुरुष महाराज और बाबूराम महाराज की कुछ कुछ सेवा करने का अवसर उपलब्ध होने से मैं अपने को महान भाग्यशाली समझता हूँ उनकी अहेतुकी कृपा तथा अयाचित करुणा की स्मृति मेरा परम पाथेय है अतीत की कथा प्रायः विस्मृति के अतल तल में लुप्त है तथापि महापुरुष जी के प्रसंग का कुछ अनुध्यान करने की इच्छा है यद्यपि मेरे लिए महापुरुष महाराज के संबंध में कुछ कहना या लिखना वातुलता मात्र है क्योंकि अनिच्छा रहते हुए भी अपना प्रसंग भी औतप्रोत भाव से उसके साथ आ ही जाता है जहाँ तक याद है छात्रावस्था में प्रथम महापुरुष महाराज का दर्शन मुझे बेलूर मठ में हुआ था वे काशी धाम से आए हुए थे अत्यंत गंभीर प्रकृति और स्वल्पभाषी थे प्रणाम करने पर संक्षेप से कुशल प्रश्न पूछते थे श्री ठाकुर भगवान हैं और उनके ही संतान महापुरुष महाराज हैं ऐसा विश्वास मेरे मन में अवश्य था तथापि संकीर्ण मण दूसरे ही क्षण व भाव फूल जाता है मठ में बीच बीच में मैं जाता था और अवसर पाने पर उनकी कुछ सेवा भी करता था मेरे पिताजी ने श्री श्री ठाकुर का दर्शन किया था और वे उनके भक्त थे इस कारण महापुरुष महाराज मुझे पुत्र के समान मानते थे उन दिनों महापुरुष महाराज भी नीचे साधारण शौचालय में जाने जाते और बाहर आकर सुरेन्द्र महाराज की सेवा से हाथ पैर धोते थे वह देखकर मुझे भी सेवा करने की इच्छा होती थी किंतु उसे मैं प्रकट नहीं कर पाता था महापुरुष महाराज संगीत और वाद्य में विशेष उत्साही थे दुर्गा पूजा के समय एक दिन अभ्यागत कक्ष में काली कीर्तन और भजन हो रहा था महापुरुष महाराज और शरत महाराज बरामदे में बैठे थे एकाएक महापुरुष महाराज उस कक्ष में जाकर बायाँ तबला लेकर बैठ गया महा राम बाबू बाबू राम महाराज नाचने लगे और शरद महाराज तानपुरा लेकर बैठे लक्ष्मण महाराज गाना गा रहे थे छेपार हाट बाजार माँ तो देर छेपार हाट बाजार छेपा खेपा शब्द का अर्थ बंगला में पागल है श्रीजी तांडव नृत्य करते थे और हरी गुणगान करने में मस्त थे इस कारण भक्त लोग उन्हें भी खैपा कहकर पुकारते थे शिव भक्तों में भी कोई कोई बाह्य ज्ञान भूलकर पागल की तरह आचरण करते हैं ऐसे ही बामा खैपा भी एक महान साधक थे ऐसे साधकों का हाट बाजार यानी गृहस्थी के काम काज विशृंखला विशृंखल द्रिछंखल हुआ ही करता है जो लोग भक्ति भाव से शिव जी का कीर्तन करते हैं वे थोड़ी ही देर में बाहरी शुद्बुद भूल जाते हैं और पागलों की तरह नाचने लगते हैं लक्षण अर्थात पागल का हाट बाजार है हे माँ तुम्हारे पागलों का हाट बाजार यानी गृहती है इस भाव में आवेश में उपस्थित सभी के हृदय में मानव भाव भक्ति का मेला लग गया कुछ समय तक सभी बाह्य ज्ञान रहित हो गए थे मेरे पिताजी पूज्यपाल स्वामी जी स्वामी विवेकानंद के सहपाठी थे वे उनके मित्र तथा श्री ठाकुर के भक्त थे पिताजी का नाम था श्री गोपाल चंद्रदास उन्होंने श्री ठाकुर का कई बार दर्शन किया था और स्वामी जी के सहपाठी रहने के कारण श्री रामकृष्ण पार्षदों के साथ उनकी विशेष घनिष्ठता थी वे कलकत्ता हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार थे उस सूत्र से भी मठ और मिशन के विविध कार्यों में वे ठाकुर की संतानों के साथ समृद्ध होते थे संकन करता उन्होंने अंतिम समय तक मठ के साथ अपना संपर्क स्थापित रखा था मेरे साधु होकर मठ में योगदान करने की आकांक्षा को मंजूर किया था विशेष रूप से जब उन्होंने सुना कि पूजनीय राजा महाराज का इसमें अनुमोदन है 1921 सौ इक्कीस ईस्वी में तत्कालीन बेलूर मठाध्यक्ष महापुरुष महाराज के पास मैंने अपनी प्रार्थना जताई उन्होंने आनंद से मुझे ब्रह्मचर्य व्रत में दीक्षा किया महान और उदार महापुरुष महाराज ने मुझे ब्रह्मचर्य व्रत के कठिन नियमों से मुक्त रखा उदाहरणार्थ मुझे सिर मुड़वाना नहीं पड़ा साधारण रीति से धोती पहनने की आज्ञा दी और मेरे वृद्ध रुग्ण पिता की सेवा के लिए मठ की ओर से मुझे नियुक्त किया पहले के दिनों में बीच बीच में वे मेरे पिताजी को देखने के लिए आते थे पिताजी जब अत्यंत अस्वस्थ होकर सैयाग्रस्त हो गए तब महापुरुष महाराज ने उनकी रोग मुक्ति के लिए आत्मा का स्नान जल और श्री ठाकुर की पूजा का निर्माल्य भेजा था निर्माल्य और स्नान जल पिताजी को देने पर व्याधि का सामूहिक उत्सव हुआ था पिताजी की रोग मुक्ति के लिए महापुरुष महाराज कितने उत्सुक एवं सेवायत्नशील थे यह याद आते ही मन में प्रश्न उठता है कि क्या यही शिव ज्ञान से जीव सेवा है अथवा मेरे पिताजी श्री ठाकुर के साक्षात भक्त थे इस कारण उनके प्रति उनका प्रगाढ़ प्रेम और एकांत स्वजन बोध है यद्यपि महापुरुष जी सन्यासी थे फिर भी मुझे उनसे कोई डर नहीं मालूम होता था उन लोगों के साथ मैं खुलकर मिलता था और वे भी मुझे बहुत प्यार करते थे इस कारण धार्मिक विषय की बातचीत उन लोगों से बहुत अल्प ही होती थी एक बार मेरी आँखों में कठिन रोग होने की बात जानकर महापुरुष महाराज ने मठ के भक्त तथा कलकत्ते के एक नामी डॉक्टर के द्वारा मेरी चिकित्सा का प्रबंध कराया था मेरी आँखों के लिए उन्होंने बहुत ही प्रयत्न किया था उन बातों की याद करने पर अभी भी श्रद्धा से मेरा मन उनके चरणों में लोटपोट हो जाता है रोग से मुक्त होने पर उनके सी चरण कमलों में प्रणाम करते ही महापुरुष जी का एक अनिर्वचनीय भाव देखकर मैं मुग्ध हो गया ऐसा लगा मानो वे स्वयं ही रोग से मुक्त हुए हैं क्या यही विश्वप्रेम है महापुरुष महाराज के भीतर एक विशिष्टता ध्यान देने योग्य थी मठासित कोई साधु यदि असमर्थ या अधूरदर्शी होते तो पक्षी माता को की तरह वे उन्हें आच्छादित रखते तथा तो विविध प्रकार से उपदेश देकर उनके जीवन गठन के लिए चेष्टा करते थे किसी के नाम से कोई अभियोग सुनाई पड़ने पर वे बहुत ही स्नेह के साथ उससे सारी बातें जानकर बिना धमकाए उपदेश देते थे श्री ठाकुर की संतानों में पारस्परिक प्रेम बहुत ही अतुलनीय था मानो वे सूत्रे मणिगणा इवा थे एक का जो प्रिय है दूसरों का भी वही प्रिय है वे ऐसा मानते थे महापुरुष महाराज को मैं पहले जितना गंभीर और कठोर समझता था उनके समीप आने पर उस धारणा में क्रमशः परिवर्तन हो गया उनका अंतर बहुत ही कोमल था और सभी की शारीरिक स्वस्थता तथा आध्यात्मिक उन्नति के लिए वे सदा आकुल रहते थे वे मेरे जीवन में मैं पिता के समान थे अभी भी उनकी पवित्र स्मृति कथा याद आने पर न जाने कैसी भाव विवलता का आवेश होता है ओम श्री गुरुवे नमः।